मुक्ति और उसके उपाय उपासना साधक को चिरकाल तक सचेदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जब तक प्राण है तब तक कभी भी उपासना से विमुख नहीं होना चाहिए अप्रयाणा तत्रापि ही दृष्टम वेदांत सूत्र मुक्ति पर्यंत आत्मा की उपासना करें जीवन मुक्ति की प्राप्ति के बाद भी परमात्मा की उपासना करने चाहिए ऐसा मत वेद में पाया जाता है उपास्ती नाम आवृत्ति उपास्तीवृत्ति सैद उपास्तर्थम मृतिथमीक्ष परी अ प्रत्यय तो जन्म भाव्य प्रसिद्ध ये अमृत्यावर्तनम न्याय सदा तद्भाववाक्यता वेदांत शास्त्र उपासना का अनुष्ठान जिसने दिन जितने दिन इच्छा हो उतने दिन करना चाहिए या मृत्यु पर्यंत करना चाहिए इस संदेह का पूर्व पक्ष है कि जब तक उपासना की अर्थ निष्पत्ति अर्थात एकाग्रता पैदा नहीं होती तब तक उपासना करनी चाहिए इसका उत्तर यह है कि अंत समय में जो भाव पैदा होगा वह भाव परलोक में प्राप्त होगा अतः उसकी सिद्धि के लिए मृत्यु पर्यंत उपासना करनी चाहिए सारे दिन अनमनस्क रहे और दिन में केवल एक या दो उपासना करके मुक्ति प्राप्त करना असंभव है बार बार उपासना करना चाहिए और सारे समय उपासना के भाव में निमग्न रहना आवश्यक है क्योंकि सामान्य उपासना द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती जैसे सर्वदासित मुक्ति ही मुक्ति पर्यंत सर्वदा आत्मा की उपासना करें, मुक्ता अपि हे न मुसते श्रुति जीवन मुक्त व्यक्ति भी उनकी उपासना करते रहते हैं न सामान्या सामान्य उपासना उपासना से से मुक्ति मुक्ति नहीं होती क्योंकि ऐसी उपासना से मुक्ति का कारण तत्व ज्ञान अथवा उत्कृष्ट ब्रह्म इन दोनों में से एक की भी प्राप्ति नहीं होती ऐसा श्रुति और स्मृति में प्राप्त होता दिखाई देता है जैसे मृदु आघात से मर्मस्थल का भेदन न होने के कारण मृत्यु नहीं होती लेकिन दृढ़ आघात से मर्म भेद होकर मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार दृढ़ उपासना से ज्ञानोपत्ति होकर मुक्ति होती है सामान्य उपासना से मुक्ति नहीं होती खड़े होकर या सोते हुए आत्मविद्या की उपासना करने की अपेक्षा बैठकर उपासना करना श्रेष्ठकर है आसीन वेदांत सूत्र बैठकर उपासना करें क्योंकि सोने से निद्रा आ जाती है और खड़े होने से चित्त विक्षेप होता है अखंड ब्रह्म का ध्यान करने में असमर्थ होने पर चित्त वृत्ति जब अन्य किसी विषय को ग्रहण करती है वह विक्षेप कहलाता है, कहला है। ध्यानाच ध्यान द्वारा भी उपासना होती है बिना बैठे ध्यान नहीं हो सकता कुछ दुर्बल अधिकारी भाइयों को समय समय पर यह कहते सुना जाता है कि जिसका रूप नहीं आकार नहीं उसका कैसे ध्यान करें ऐसे लोगों के प्रति यही कथन है कि यदि निराकार परब्रह्म की उपासना करने की उनकी इच्छा उत्पन्न हुई हो तो वे यथाशक्ति उसके उत्कृष्ट ज्ञान और शक्ति का ध्यान करें यथा गायत्री के अनुसार तत्सुर्वरेण्य भरगोदीव से धीम ही अर्थात हम जगत प्रभावित परम देवता के उत्कृष्ट ज्ञान और शक्ति का ध्यान करते हैं पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार परब्रह्म की स्तुति की थी स्थित सर्व निर्लिप्त आत्मरूपर निरीहम अवितर्कम च तेजो रूपम नमाम्य हम ब्रह्म वैवर्त पुराण अर्थात जो आत्मरूप ने निर्लिप्त रूप से सर्वत्र विद्यमान है जिसके तुल्य अथवा जिससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई नहीं है उस निरीह तर्क के अतीत तेज रूप से विद्यमान पुरुष को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ अचलत्म चापेक्ष वेदांत सूत्र वेद में कहा गया है कि पृथ्वी के समान होकर ध्यान करें अर्थात उपासना के समय चंचल न होवे वेद की इस बात का तात्पर्य यह है कि अचलत्व आसन की अपेक्षा रखता है स्थिरासनो भवे नित्यम चिंता निद्रा विवर्जित ज्ञान तंत्र का कथन है कि स्थिर आसन में बैठकर चिंता व निद्रा रहित होकर उपासना और ध्यान करें ऐसा करने पर शीघ्र ही ब्रह्म योग युक्त होगी योगी हुआ जा सकता है इसके विपरीत कभी नहीं होगा च वेदांत सूत्र बैठकर उपासना करना चाहिए यह बात स्मृति में भी है में स्थान और समय का कोई नियम नहीं है पर अब ब्रह्म की की उपासना के लिए विशेष रूप से केवल चित्त की निर्मलता ही एकमात्र आवश्यक है इसमें स्थान उपवास किसी दिशा विशेष में बैठना किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम उपासना के समय मुंह से ध्वनि उच्चारण अथवा शारीरिक क्रिया आदि कोई भी बाह्य अनुष्ठान का विधान नहीं है भगवान महेश्वर ने पार्वती को कहा है आराधनं वाचिक कायिक वापि यथाम आराधन परेश भावशुद्धि महा निर्माणतंत्र अस्नास्नाक्षि तो पूजिए परमात्म सदा दल मानस निर्माणतंत्र नायासो नोपवास कायक्लेशो नैवाचारादपचाराशूरिश न दिखकालोस्ती न मुद्रान्यासति यधन कुलशानी तीनाश्रिएत महा निर्माणतंत्र यज्ञ काग्रताशेषा वेदातसूत्र जहाँ कहीं भी चित्त स्थिर हो वहीं उपासना करो चित्तस्थकाग्र सम्पाद के देश उपास वेदातसार जिस स्थान में चित्त स्थिर हो उसी स्थान में उपासना की जाए जिनको उपासना का अभ्यास नहीं है तथा जिनके हृदय में सच्ची भक्ति पैदा नहीं हुई है ऐसे लोगों के लिए शुरू में उपासना कष्टकर कर प्रतीत होती है लेकिन साधक उस समय उसे कष्ट कर समझ यदि न त्यागे तो कुछ ही दिनों के अभ्यास से ही वह उसके सुख का आस्वादन करने लगता है तथा अंत में वह उसमें इतना आनंद प्राप्त करता है कि उसका वह जगत की किसी भी वस्तु से विनिमय करना नहीं चाहता भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है अभ्यास्रमती युखात चीतग्रे विषम परिणाम मृतोपम तत्खम सात्म आत्मबुद्धि प्रसाद गीता जो विषय सुख की तरह आपात प्रिय नहीं होता अथच अभ्यास के कारण रमणीय होता है एवं जिस सुख में रत होने पर दुख का पूरी तरह विनाश हो जाता है जो सुख मन आदि के दमन के कारण पहले दुखदायक लगता है पर परिणाम में अमृत का काम करता है ऐसा सुख सात्विक सुख होता है जो परमात्मा विषयक निर्मल बुद्धि के प्रसार से उत्पन्न होता है महर्षि व्यास ने कहा है पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना में धूप दीप पुष्प चंदन या नैवेद्य आदि बाह्य किसी भी वस्तु के निवेदन करने का विधान नहीं है भगवान परमेश्वर के वरिष्ठ देव ने से कहा है अतत्वज्ञ विलासी व्यक्ति अन्न पानादि भोग्य पदार्थों के द्वारा और तत्वज्ञ व्यक्ति बोध या ज्ञान द्वारा आत्मा की अर्चना करें उत्पत्ति प्रकरण सैष्णनाम चरितादी सीतापीद्यापतरशन से खलु खलुश स्वादि तद्गत मूल पित्त पित्त दोष होने पर जीवा को चीनी भी अच्छी नहीं लगती कड़वी लगती है किंतु आदरपूर्वक प्रतिदिन यदि थोड़ी थोड़ी औषधि का सेवन किया जाए तो उससे वह पित्त दोष दूर हो जाता है क्रमशः भोजन के प्रति रुचि पैदा होती है और उसका पूरा स्वाद आने लगता है उसी प्रकार अपविद्या यानी अज्ञान या माया मोह से आवृत व्यक्ति को भगवन चिंतन अच्छा नहीं लगता लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति अच्छा न लगते हुए भी यत्न पूर्वक प्रतिदिन भगवन नाम व चरित्र का सेवन करे तो उसके द्वारा अज्ञान या मोह माया का नाश होकर क्रमशः उसके मन में ईश्वर के ध्यान का स्वाद अनुभव होने लगता है